करने भी देवा पश्य मां श्रृंग वज्र पश्ये मिलता स्वास्त्रे ओ कारिका अद्वैत प्रकरण के चौथे कारिका के ऊपर विचार कर रहा था टीका कुछ बची हुई है चतुर्थ भाव की टीका बाकी है तो कारिका में कहा सुश्रुप्त काल में भी मन काम नहीं कर रहा है समाधि अवस्था में भी मन काम नहीं करता। तो है का समान हो गया समाधि और सुषुप्ति के मन में समता है कहते हैं विषमता है समता नहीं हो सिद्धांत क्यों जो निगृहित अवस्था का मन है <coughs> साधना करके निग्रह किया हुआ hai, जो मन होगा वो तो मन निर्विकल्प अवस्था में था कोई विकल्प शून्य हो जाता है और समाधि का मन विकल्प युक्त है विषय साथ न होने पर भी विषयों का संस्कार लेके गया हुआ है संस्कार है वहां वो भी संस्कार रूप में बैठा है विषयों का संस्कार लेकर के संस्कार रूप बैठा है वहां विद्या नष्ट नहीं हुआ है नष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ और वहां मन ब्रह्मभाव से अतिरिक्त होता ही नहीं है निगृहित मन जो होता है वह आत्मा ही होकर बैठा हुआ है तो यहां मन अविद्या से ग्रसित है अविद्या के अधीन बना हुआ है तभी तो बाहर आ जाता है। और उस निगृहत अवस्था के मन को बाहर नहीं आना होता है वह आत्मभाव में होता है अंतर है वो निगृहत अवस्था के मन के समान सुसुप्त का यह नहीं हो सकता एक आदि का तो इसी का चतुर्थफा आद की टीका बाकी है सुसुप्त अंत्यो अर्थात समय जो टीका बाकी है टीका में कहते अत्र उच्चते तो ग्रंथ से वास कहा था पूर्व आदि ने शंका उठाई है प्रचार निरुद्ध अवस्था में कोई उसका व्यापार यदि नहीं होता है सारे व्यापार का अभाव होता है मन का तो सुसूप में मन का व्यापार सब अभाव है तो समान हो गया तो फिर विशेषता क्या है प्रत्यय अभाव विशेषा मान ज्ञान का अभाव तो समान है यहाँ भी कोई विषय का ज्ञान नहीं वहां भी विषयों का ज्ञान नहीं पूर्वाधिक शंका की थी कि विज्ञान फिर उसी को विज्ञान क्यों कहा सद विज्ञा क्यों कहा वो विज्ञान क्यों है सुशुक्ति वाला विज्ञान क्यों नहीं है ये शंका थी तो इसके उत्तर में भाष्य में कहा था अत्र उच्चि से नवम है देखो इसेद है सुशुक्ति का मन का प्रचार दूसरा है और समाधिकालीन मन प्रचार दूसरा है एक नहीं हो सकता ये भाष्य कहा था युसुक्त अन्य प्रचार सुस्मृति का प्रचार अन्य प्रकार का है मन का क्या है अविद्या मोह मन वहा अविद्या रूपी रूपी तम से ग्रसित है अविद्या विशेषण है मोह का मोह का विशेषण है मोह विशेषण होगा तम का और तम विशेषण होगा मन का ये तीन तीन विशेषण है मन के साथ अविद्या रूपी तो तम मोह है वही तम है उसे ग्रसित है मन वहा अधेरे में पड़ा हुआ है वो सवास नहीं है यार किन्तु वहां जगा हुआ रहता है आत्मभाव से जगा हुआ है गृहित मन ये बोलना चाहते तो उसमें क्या और भी बातें तो अविद्या रूपी तम से ग्रसित है और दूसरी बात अंतरलीन अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासना होता है मनसा। ऐसा मन है वहां भीतर में छिपाया हुआ है अनेक मान वास संस्कार विषयों के जो संस्कारों के बीच छिपा के बैठा हुआ है पूर्व क्षण में सुसुक्ति है उत्तर में जागरूक आता है तो सारा बना लेता है संस्कार है उसका विषय सारा संस्कार लेकर बैठा हुआ है उस मन मन उस मन से जो आत्म सत्य अनुभव से द्वारा जो ज्ञात हो रहा जो मन हो रहा है आत्मसत्य अनुबोध उतार विपृष्ट आत्मा ही सत्य है ऐसा जो अनुबोध हुआ शास्त्र आचारिक उद्देश्य के पश्चात जो साक्षात्कार हुआ आत्मा ही एक सत्य प्रभाव हुआ उस कालीन मन की चर्चा आ तो भिन्न है बोलना चाहते हैं तो आत्मसत्य का अनुभव करने जो ज्ञान है वही ज्ञान ही हुताश है अग्नि है उसके द्वारा सारा अविद्या आदि बीज का सब जलाए जला दिया जाता वहां। है वहां कुछ नहीं रहेगा अविद्या विप्लुष्ट अविद्या अनर्थ प्रवृति जो अविद्यादि अनर्थ की प्रवृत्ति जितने भी थे सारे नष्ट हो गए वहां यहाँ नष्ट नहीं हुआ है सुशु ऐसा मन था विजस् वो मन है। मन से भिन्नता है मनस सुसूक्त प्रचार से सुज्ञान तथा उत्तम प्रत्याह मन है सुषुक्त के सामान प्रचार है सुज्ञान है वहां जाना जाता है जैसे सुषुप्ति में मन है वैसे निरुद्ध अवस्था का मन है पूर्वादी की शंका होगी न तातव्यम अस्ती उतम जो पूर्वादी ने कहा था न तम अस्त उत्तम ये जो वहां कोई भी नहीं रहता क्या जा, क्या जानना उस मन को प्रचार हो श इत्यादि जो कहा क्यों विज्ञा होगा सुसुप्ति के मन का विज्ञा है वैसे भी, है वो भी उसको क्यों जानना ये जो कहा था पूर्वादि ने शंका उठाई थी उसका खंडन करते नैभम ऐसा नहीं है भाई वास्तव्य का <coughs> तो सुसुप्ति के मन में दिया अविद्या मोह तमो प्रस्त अंतरलीन ये तीन विशेषण लगा के मन को बोला हुआ है सुश्रुद्धिकालीन मन अज्ञान में आवृत है अविद्या मोह में मोहरूपी तम से ग्रसित है कहा था उसको कहना चाहते हैं या अविद्या क्यों कहा होगा तो कहते हैं अविद्या विद्या अभाव ब्याद, मोह विशेषण अविद्या का अर्थ कोई कर सकते विद्याभाव अभाव, अभाव न विद्या अविद्या अभाव अर्थ में नहीं कर सकता है उसके लिए कहा मोह का विशेषण बना दिया मोह का जो विशेषण होगा मोह एक भाव पदार्थ है तो अविद्या भाव हो जाएगी अविद्या नहीं होगी अभाव नहीं होगा एक आने के विद्या अभाव है कोई अविद्या शब्द का अर्थ कहते विद्या का अभाव नया अभाव अर्थ में नया है कहे तो उसके लिए कहा मोह विशेषण दिया भाव शिका मोह तो भाव है ना तो मोह भाव है तो उसका विशेषण अभाव कैसे होगा अविद्या मोह तमोग्रस्ता ऐसा है तो मोह इसलिए दिया मोह विशेषण आठ की टिप्पणी है अविद्या अभिन्नो वोह अविद्या से अभिन्न मोह है माना विशेषण जो होता है अभिन्न रहता है वो अविद्या अभिनव मोह तमस वो विशेषण और अविद्या से अभिन्न जो मोह होगा आगे तमस शब्द है उसका विशेषण होगा अविद्या को विशेषण अविद्या विशेषण है गोह का और का विशेषण होने से अभाव पदार्थ नहीं होगी अविद्या भाव होगा इसलिए अविद्या वोह कहा और आगे अविद्या रूपी जो मोह है वो विशेषण है इसका तम का आगे तम शब्द है अधेरे का? ये कहा तमसो विशेषण वो तम का विशेषण है टिप्पणी काल कहा आगे चित्त भ्रम तो तमो विशेषण उसमें चित्त का ब्रह्म कोई बोल सकता है अविद्या चित्त में ब्रह्म हो गया कहते तो नहीं चित्त में ब्रह्म नहीं तमो विशेषण तम लगा दिया अधेरे से आछन्न है मन तो भ्रम में नहीं पड़ा हुआ है अधेरे से ढगा हुआ है लोग मन अविद्या रूपी बोहरूपी अधेरे से ढगा हुआ है अज्ञान चढ़ा है एक अनुदार है तमो विशेषण नौगिक तम। अविद्यात्मक मोहा अभिन्न तमो मनसो विशेषणम अविद्यात्मक जो मोह से अभिन्न है वह मन का विशेषण है ऐसा मन है वह अविद्या से अभिन्न मोह मोह से अभिन्न जो तम है ऐसा मन है वह सुश्रिकाल मैंने अधेरे में पड़ा हुआ है वो सवास में उसका किन्तु विगृहित मन हो सभास में रहता है आत्माभाव में वो सवास में है अपना स्वरूप का ज्ञान तो रहेगा ना उसका बाकी क्या ज्ञान नहीं है अपना स्वरूप का ज्ञान है आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है अंतर अंतर लीना, अंतर लीना इत्यादि शब्द है वहां सारे के सारे अंतर अंतरलीन अनेक अनर्थ प्रवृति बीज आसना बता सब, मन का विशेषण यह है और मन कैसा है सुश्रुति भीतर में छिपा रखा है जिसने अनेक अनथों का बीजों को छिपाए रखा है जागृत में आना मान अनर्थ है उस अनर्थों का जो विषय अनर्थ है उसके बीज छिपा के बैठा हुआ है मन उसका बीज है बीज का संस्कार है वह ऐसा मन है एक टीका में कह रहे हैं इसको दिखा रहे हैं अंतरलीना गुप्ता अनेक अन्य प्रकृति बीज भूता बासना इसमें मन से बहुग्री समाज कहते हैं अंतर में लीन है सारे बीज बासना जिस मन में ये कहना चाहते हैं अंतर में लीना मान गुप्ता रक्षित है में उस मन में अब सुशुद्धकालीन मन में भीतर में रक्षित है अनेक अनर्थ फला प्रवृत्ति नाम अनेक अनर्थ फल देने वाली जो प्रवृतियां होगी जागृत में जाकर के उस प्रवृत्तियों का संस्कार रखा हुआ वो प्रवृत्तियों का जो बीज होगा उस बीजों का बासना बीज भूता बासना बीज रूप जो संस्कार है इसमें मन जिस मन में है उसको कहा कि अंतरलीन अनेक अन्य बीज बासना बतह ऐसा कहा उस मन का सुसुप्त विशेषण ये मन जो है सुसुप्त अवस्था का विशेषण है सुसुप्त तो मन ऐसा है सुसुप्त व्यक्ति का विशेषण बना दिया उस मन का आगे आत्मसत्या होने वाला जो मन होगा वो भिन्न है वो मन बोलना चाहते हैं आत्मा ही सत्य है ऐसा साक्षात्कार जब हो गया शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के मुख से जब सुना एक विश्वास आ गया आत्मा ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है ऐसे उस उसकालीन जो मन होगा वो मन भिन्न होता है उसका प्रजाप्त उसके व्यापार भिन्न होता है कहते हैं उसके लिए व्याख्या करते हैं आत्मना सत्य से अनुबोध है सत्य पदार्थ है त्रिकालाबादी तुम सत्यत्म उसका जो अनुभव होगा शास्त्राचार्य उपदेश के बाद में साक्षात्कार होना आत्मा का साक्षात्कार होना है जो व्याख्या तो जो पहले व्याख्या कर दी थी आत्मसत्य अनुबोध का व्याख्या कर दी गई है सएव हुताशा वही अग्नि है यार आत्मसत्य रूपी जो ज्ञान है वही हताशा है भाष्य में था ना आत्मसत अनुभोध होता है सब विप्लुष्ट इत्यादि तो, तो अग्नि कैसा है आत्मा ही सत्य है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान रूपी अग्नि है अग्नि के द्वारा तेरा उस अग्नि के द्वारा विप्लष्टानी अविद्यादी नहीं सारे के सारे नष्ट हो गए हैं अविद्या अविद्वेश सब नष्ट हो गए पंच कलेश सब नष्ट हो गए विप्लुष्टानी अविद्यादी नहीं अनेक अन्य पर्यंत प्रवृति नाम भी जानी अनेक अनर्थ तक पहुंचाने वाले जो प्रवृत्ति के बीज थे सारे नष्ट हो गए उस आत्मज्ञान के माध्यम से शास्त्राचार्य के माध्यम से जो आत्म साक्षात्कार होता है तो अविद्यादि कुछ भी नहीं रहते दस की टिप्पणी अनर्थ पर्यतम अनर्थ फलक है अनर्थ फलक जितने भी थे या विद्यादि सब नष्ट हो गए बीज सारे नष्ट हो गए तस् निरुद्ध विशेषण ये निरुद्ध मन का विशेषण ऐसा होता है निरुद्ध अवस्था में मन ऐसा अविद्यादि नहीं रहते उस अध्यास्मता राग देश अविवेश कुछ भी नहीं होता ऐसा रहता आगे प्रचार शब्द का अर्थ करना चाहते हैं क्या है प्रकर्षण आचार प्रशांत शब्द का प्रकर्षण शांतम सर्वक्लेशात्मक रजो यश तस् विशेषणान्तरम पुष्कर पूरा विशेषण दिया है निरुद्धमान से विशेषण दिया हुआ है उसका अर्थ करते हैं प्रकर्षण शांत हो गया सर्व क्लेश रूप सर्वक्लेश जिसका प्रशांत है उस काल में जो मन निगृहत अवस्था में प्रकर्षण शांतम सर्वक्लेशात्मकम सारे सारे क्लेश शांत हो गए जिसमें अविद्यादि क्लेश कोई भी क्लेश कितने 11 में कहा प्रकर्षण में निशेषण सहमूल्य मूल के सही चले गए सारे ऐसी स्थिति है रजो यश्य जिसका रज ऐसा हो गया तस्य विशेषण उस मन का विशेषण यह होगा स्वतंत्र शब्द आया है भाष्य में वो मन स्वतंत्र होता है स्वतंत्र प्रचार प्रशांत सर्वक्लेश जैसा मन का विशेषण था सारा क्लेश मल था वो नष्ट हो गए सारे मन का निगृहित पन ऐसी अवस्था में रहता है आगे स्वतंत्र प्रचार का स्वतंत्र माने क्या है स्वतंत्र ब्रह्मस्वरूप अवस्थानात्मक का मैंने आत्मा से अभिन्न रूप से बैठा होगा ब्रह्मस्वरूप में बैठा है ऐसा मन जो होगा वो भिन्न ही होता है यथोक्त प्रचार से सुसुप्त प्रचार विसदृश्य दुर्ग्यान के स्थिति फलत माह इस, इस प्रकार का जो प्रचार है मन का प्रचार आत्मा से अभिन्न होकर के व्यापार हो रहा उसका निगृहित मन का व्यापार हो ही प्रचार है सुसुप्त प्रचार विदृश्य सुसुप्त प्रचार से विदृश्य है सदृश नहीं है विरुद्ध सदृश है है वो प्रचार सुषुप्ति जैसा नहीं है सुसुप्ति में सारे विषयों की बासना लेकर बैठा हुआ है मन या कुछ भी नहीं उसके पास होने से दुर्ग्यान उसको जानना बड़ा मुश्किल है उस उसकालीन मन को जानना इसलिए इसलिए कहा सतो सतु उस उसकालीन मन के प्रचार को जानना चाहिए ऐसा कहा था पूर्वकारी का विज्ञा कहा तो उस प्रचार मन के गति को समझना बहुत मुश्किल है उस उसकालीन स्थिति में जाना मुश्किल है इसलिए विज्ञा कहा योगी भी विज्ञा ऐसा कहा था योगियों के द्वारा जानना चाहिए ब्रह्मदेताओं के द्वारा वो जानना चाहिए मन की स्थिति उसको समझना चाहिए तस्मात कहांका आधा तस्मात युक्त वो विज्ञान जानना योग्य है वो जो मन का प्रचार सामान्य मन प्रचार अवस्था के मन की जो व्यापार है किस रूप में हो रहा उसको जानना जरूरी और विचार करके जाएंगे तो आत्मभाव में ही है अतिरिक्त नहीं पाया जाएगा ये आगे रियत मनस सुसुप्त समाहत प्रचार भेदो अस्थित उत्तम तथा हित जो मन है सुसुप्त मन सुषुप्त मनस सुसुप्त अवस्था के मन और समाहत समाहित हो गया है ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचा हुआ है निग्रहित मन समाहित निग्रहित मन है वो एकाग्र मन एकाग्र अवस्था के मन ये दोनों का प्रचार भेदो अस्थित दोनों के व्यापार अलग अलग है सुषुप्त कालीन मन का व्यापार दूसरा है समाधि कालीन निगृहित कालीन मन का व्यापार दूसरा है ये उक्त ये जो कहा पूर्वकारिगा में कहा त्र हेतु उसमें हेतु बताते हैं इस कार्यि का में हेतु बताते क्यों देते हैं क्या बोलते हैं लीयते हे ही सुषुप्ते तम निगृहित न लीयते तदे निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोकम समंत लीयते ही सुषुप्ते तम निगृहत न लीयते तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञाक लियते वो जो मन है तन मन मन वो मन जो है अवस्था में में लीन लीन हो हो जाता जाता है है कारण सुषुप्तेषुप्त अवस्था में कारण में लीन होता है और निगृहित न लिये और निग्रित अवस्था के मन कारण में लीन नहीं होगा उसका कारण अविद्या में लीन नहीं होगा सुसुप्ति अवस्था के जो मन होगा अविद्या में लीन हो जाता है एक वो के बैठा है उसका बाद में फिर अविद्या में बैठा है तो बाहर आ जाता हो किन्तु निगृहितम मन न लिये कारण लिये यानी अपना जो उपादान कारण होगा अविद्या उसमें लीन नहीं होता कई भेद है दोनों निगृहित मन में और सुसुप्तिकालीन मन में इतना भेद है तत्माने मनह को जो मन है सुसुप्त लिये थे सुसुप्प्त अवस्था में कारण में लीन हो जाता है अविद्या में लीन होगी बैठा है और निगृहित न लिये निगृहित मन जो होगा वो कारण में लीन नहीं होगा अविद्या में लीन नहीं होता नहीं होता तो आत्मभाव में रहता है ये भेद है कौन होगा ठीक है तदेव निर्भय मन से अभिन्न रूप में बैठा हुआ जो ब्रह्म होगा वही निर्भय ब्रह्म वही है मन जब ब्रह्म रूप हो जाता है तो निर्भय ब्रह्म वही है ब्रह्म ज्ञान आलोकम समंतता कहा ज्ञान जिसका आलोक है प्रकाश है वो ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म समन्तता सर्व प्रकार से कोई ब्रह्म होता है वहां अवस्था में मन ब्रह्मरूप होता है और वो ज्ञान रूपी प्रकाश से युगता है दूसरा कोई प्रकाश नहीं रहा समन्तः चारों से ऐसी देखे समाहित मनुष्य द्वैत वर्जित स्वरूपम करे समाहित अवस्था का जो मन है समाधि अवस्था का मन ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा हुआ जो मन होगा ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ मन समाहत मनुष्य द्वैत वर्जित से उस काल में द्वैत नहीं हो सकता सुशुक्ति कालीन मन में तो द्वैत संस्कार रूप में द्वैत बैठा हुआ है फूल रूप द्वैत नहीं है किन्तु द्वैत के संस्कार लेके बैठा है संस्कार न तो बाद में कैसे बनाएगा वो बाद में फिर निकालना है उसको द्वैत को जागरण में बाहर लाना है संस्कार लेके बैठा हुआ है द्वैत आए वहां किन्तु वहां द्वैत समाह मन सो तो समाहित अवस्था का मन है निगृहित अवस्था के जो मन है द्वैत वर्तित वहां द्वैत रहित है उस के स्वरूप का कथन करते हैं वो मन कैसा होता है तो कहते हैं तदेव इत्यादि कहा तदेव निर्वय ब्रह्म कुछ काल में जो मन निग्रित अवस्था में निर्भय ब्रम भयरहित ब्रम्ह ही होता वो ब्रह्म से भिन्न नहीं होता ज्ञानाल समन्तता का ज्ञान रूपी आलोक जिसका है ऐसा हो जाता है ठीक है कहते हैं पूर्वाध से तात्पर्य आह कार्य का जो लिये ही सुशुतन निगृहतम न लिये जो पूर्वाध भाग है उसके तात्पर्य बताते भाष्यकार कहते प्रचार भेदे हेतु महा ये दोनों अवस्था के मन के व्यापार भिन्न भिन्न है इसमें कारण बताते क्या कारण है तो बताते हैं, हैं। लिये सुसुप्त घी ही माने मानी कारण, जिस कारण से देखो सुसुप्त लिये सुसुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है कारण में सर्वाभी अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी सह तमो अविशेष रूपम बीज भाव अपी काली मन की चर्चा ऐसी है सर्वाधि अविद्यादि प्रत्येक बीज वासना भी जितने भी अविद्या राग देश अभिनवेश जितने भी हैं जिसके ज्ञान उसके जो बीज है बीज और के संस्कारों से रहता है उसका उसके साथ ही होता है तमोरूपम माने अज्ञान में आवृत करके के रहता है अज्ञान से अविशिष्ट होकर के अविशेष रूपम बीज भाव बीज भाव अविद्या रूप में बैठा हुआ है उसका टिप्पणी चार की अविशेष हम अज्ञान भेदे में अप्रतियमान अज्ञान से भिन्न रूप से मन नहीं दिखता उस काल में अज्ञान रूप होके बैठा हुआ है अज्ञान से अतिरिक्त रूप नहीं हो पा रहा है मानी अविद्या से अतिरिक्त नहीं हो पा रहा है अवेद रूप तो दिखाई पड़ता है एक ही दिखता है उस काल का मन ऐसा होता है तद विवेक वहीपन जो है भाषण कर तद विवेक विज्ञानपूर्वक विरुद्ध हम वो जो मन है वहां तो अविवेक से एक होकर बैठा हुआ था शुष्ते कोई मन को विवेक विज्ञान पूर्वक आत्मा और मन का जो विवेक होगा पहले शास्त्रादी के विचार करते हैं आत्मा से मन अलग करके विवेक करेंगे जब तब विवेक तर्माने मना विवेक विज्ञानपूर्वक में जो विवेक विज्ञान होगा आत्मा और मन का भेद ज्ञानपूर्वक पहले भेद लेके चलेंगे इसका पूर्वक में बाद में जाकर के निरुद्ध हो जाता है पहले तो भेद दिखता था बाद में निरुद्ध हो जाता है आत्मा से अवेद हो जाता है ऐसा जो मन होगा विरुद्ध निगृहत ध्वनि पर न ली के वो मन फिर लीन नहीं होगा अविद्या में लीन नहीं हो पाता तब विवेक पूर्व पांच नंबर की टिप्पणी है विवेक्य आत्मा मनोभेद से विवेक क्या है आत्मा और मन का भेद पहले अवस्था में देखना है भेदश्य ही ज्ञान विवेक माने आत्मा और मन का भेद का ज्ञान निश्चय याद निश्चय तत्पूर्वक हम ऐसे भेद निश्चय पूर्वक फिर आगे जाकर के निगृहित करेंगे तो आत्मा से अभिनव होगा समाधि में कहा न लिये तमो बीज भाव नही करते न लिएते करता जो अज्ञान रूपी जो बीज भाव है उसको प्राप्त नहीं होगा अज्ञान में लीन नहीं होगा निगृहित मन अज्ञान में नहीं है वो तो आत्मा भाव में लीन है आत्मा रूप हो रहा है ये भेद होता है कहा तमो बीज भावों न आपत्ति वो निगृहित मन तम जो बीज भाव है सारा संसार का जननी जो बीज अज्ञान है उस भाव को प्राप्त नहीं होगा निगम मा। तस्मात इसलिए युक्त प्रचार भेद इसलिए दोनों के जो प्रचार है व्यापार है भिन्न भिन्न है एक आत्मा में लीन हो रखा है एक अज्ञान में लीन हो रखा है आत्मरूप हो रखा है और दूसरा वहां आत्मरूपी हो गया है और यहाँ पर लीन हो बाद में निकल आएगा अज्ञात में भेद है दोनों मानों का व्यापार का कहा तस्माद् युक्त प्रचार भेद सुसुप्त समाहित समस्या सुसुप्त व्यक्ति का मन और समाहित व्यक्ति का जो मन होगा उसमें भेद है एक नहीं हो सकता छह की टिप्पणी तस्मात लयालय रूप विशेषाद सुषुप्त में लय हो रखा है और वहां लय नहीं है वह आत्मा से अभिन्न हुआ लय नहीं वहाँ रूप है लय नहीं है लयालय रूप विशेषा तस्मात्ता जहाँ लय हो गया अज्ञान में वहां लय में भाष्य में कहते हैं यदा ग्राह्य है ग्राहक अविद्यात मलद्व अर्जित तर अद्वयम ब्रह्मतम तदव निर्भय कोई निर्भय हो जाता है वही मन फिर वो निगृहित अवस्था के मन क्या होगा कहते हैं उस काल में ग्राह्य ग्राहक दो भाग में नहीं रहता जैसे जागृत स्वप्न में दो भाग में तथा ग्राहक बनता था ग्राह्य बनता था वही मनी बनता था दो रूप में बनता था।, था जब जिस काल में वो निग्रित अवस्था की बात है वो, जिस काल में ऐसा होता है ग्राहक, ग्राह्य ग्राह का अविद्यालय अविद्या के कारण दो भाव दो भाव हो जाता है ग्राह्य ग्राहक भाव होता है वो दोनों मल नहीं है वह आत्मभाव में पहुंचने के बाद दोनों मल नहीं होगा न ग्राहक रहेगा न ग्राह्य रहेगा यदा जब इस काल में पहुंचे व्यक्ति ग्राह्य ग्राह का जो ग्राह्य ग्राह भाव होता है अविद्यात बलद्व है अविद्या के कारण दो भाग में विभक्त दिखता है न ग्राहक है न ग्राह दोनों मल रहित हो जाता है जब यदा जब दोनों मलों दो दो से रहित होता है तरह, बता। फिर उस काल में क्या होगा परम ब्रह्म अद्वय रूपी हो जाता होगा जब ग्राह्य भाव नहीं बनाएगा अविद्या के कारण उस काल में ब्रह्म रूपी हो जाता होगा परम ब्रह्म तत् माना हम मान उस ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है उसका त्रम संवृत्तम यह होगा ब्रह्म हो गया ब्रह्मरूपी हो जाता है इति ऐसा होने से अतः तदेव निर्भय इसलिए वो जो मन ही उस काल में ब्रह्म से निर्भय हो जाता है भय रही तो द्वैतावस्था में भय भी था द्वितिया भयम निर्भय हो जाता है निर्गत भय यहाँ निर्भय द्वैत ग्रहण से भय निमित्त से अभाव क्योंकि द्वैत ग्रहण होने से भय होता है अपने से भिन्न दिखता है तो भय होता है अभिन्न में भय नहीं होता स्वयं से भय नहीं होता द्वैत ग्रहण ग्रहित तो हो गया इसलिए भय से मुक्त हो जाता है जब तक द्वैत ग्रहण करता था भयभीत होता था जागृत स्वप्न में ऐसी स्थिति थी, थी। द्वैत ग्रहण से भय निमित्त अभाव द्वैत ग्रहण जो होता है भय का निमित्त होता है वह नहीं है वहां पर ब्रह्म भाव पर जब पहुंचा तो द्वैत ग्रहण का ग्रहण के साधन जो भय था भय का निमित्त द्वैत ग्रहण था वो नहीं है वहां इसलिए निर्भय हो जाता है शांतम अवयम ब्रह्म उस काल में तो शांत जो अवय रूप ब्रह्म ही हो जाता है वो मन शांतम अवयम ब्रह्म कहा शांतम ने द्वैत अवर्जित टिप्पणी का भी कहा द्वैत रहित निर्भय ब्रह्म रूप हो जाता है वो मन उस काल निगृहित मन अगर साधना करके उस स्थिति में पहुंचा हो व्यक्ति साधना अलग अलग प्रकार के हैं विचार रूप हो चाहे यम नियम आदि इसको लेकर के गया हुआ हो साधन तो चाहिए नहीं तो निगृहित होना संभव नहीं है तो जैसे भी पहुंचा हो साधन अनेक प्रकार के हैं गंतव्य एक है एक ही नहीं पंथभेद से कुछ अलग अलग प्रकार के साधन हैं साधना अलग है किंतु तो गंतव्य एक है निर्णा कुछ में गम्यस्तुम सि मरण व पुष्पाचार्य जी इस बोलते हैं चाहे जितने भी लोग इधर उधर से चल रहे हैं त्रही सांख्यम योग इत्यादि कहा चाहे सांख्य में लगे चाहे योग में लगे पाशुपथ में लगे जहां भी लगे किंतु पहुंचेंगे वही आपके पास पहुंचेंगे ऐसा पुष्प धंधा चाहे बोलते भी चले साधन यदि ठीक करके जाएगा तो पहुंचेगा वही कोई थोड़ा देरी से पहुंचेगा कोई थोड़ा जल्दी पहुंचेगा यह है वो अलग बात है कोई बिहंगा मार्ग है कोई और कोई पीपली का मार्ग है वो अलग है कोई टेढ़े मेढ़े होकर के चलेंगे कोई सीधा चलने वाले हैं रास्ता कुछ अलग अलग है तो किंतु पहुंचना वही है जैसे नदियों का जल जितने भी होते हैं पायसाम अरबैया नदियों का जल कहीं से भी जाए समुद्र में पहुंच रहा है ठीक इस पर कोई भी पंथ से चलेंगे तो आखिर में पहुंच रहा ये स्थिति आएगी अच्छा लास्ट में कहता यद विद्वान न विभेदी जिसको जानने वाला विद्वान डरता नहीं है क्यों अवय हो जाता है ब्रह्मविद ब्रह्म जी जो बहुत अभय होगा उस काल में कि अकेला हो जाएगा अद्वैत में पहुंच तो भय नहीं करता यदि विद्वान न विभेद जिस ब्रह्म को यद ब्रह्म विद्वान जो ब्रह्म को जानने वाला है ना न विभेद नहीं करता किसी से भी नहीं करता तदेव विशिष्यते उसी विगृहीत मन का विशेषण लगाते आगे ज्ञानोकम कहा हुआ है ज्ञान रूपी आलोक से युक्त तो होता है ज्ञान रूपी प्रकाश है या ज्ञान माने क्या है ज्ञायते यदि ज्ञाते अनेन इति ज्ञान हम कहेंगे कारण को ज्ञान बोला जाएगा बुद्धि को ज्ञान बोला जाएगा ज्ञाते अनुबुद्धि से जाना जाता है ज्ञाते अनैन इति ज्ञानम हम ल्यूट प्रत्येद करेंगे कारक में करेंगे ज्ञान का अर्थ होगा बुद्धि बुद्धि से जाना जाता, जाता है बुद्धि को ज्ञान कहेंगे किंतु जब तीर ज्ञानम कहेंगे तो भाव में दिखाएंगे जानना ही ज्ञान जब तीर्थ ज्ञान भाव में ल्यूट करेंगे तो ज्ञान शब्द करना सही हो जाएगा ये यहाँ ज्ञायते अनिल ज्ञानम ऐसा ज्ञान शब्द की भी उत्पत्ति नहीं कारण कर्म कारक में लूट नहीं है भाव में ल्यूट <coughs> है ये बोलना तो चाह रहे जप्तिर ज्ञानम ये बिगड़ा दिया ज्ञान शब्द में ल्यूट है क्योंकि यहाँ ज्ञप्ति लगाने से तीन प्रत्यय भाव में होता है तो ज्ञान में भी ल्यूट प्रत्यय भाव में है जानना ही ज्ञान है न की जानने का साधन ज्ञान नहीं जप्तर ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्यम तो जानना ही ज्ञान माने क्या है हुआ आत्म स्वरूप चैतन्य ही ज्ञान है सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म इत्यादि श्रुति है जो आत्मस्वरूप स्वभाव माने स्वरूप आत्मस्वरूप जो चेतन है वही ज्ञान है तदेव ज्ञानम वही ज्ञान है जो आत्मस्वरूप चैतन्य है वही ज्ञान है तदेव ज्ञानम आलोक प्रकाश वही ज्ञान ही प्रकाश है जिसका आत्मस्वरूप जो ज्ञान हुआ आत्मस्वरूप ही प्रकाश है जिसका जब ब्रह्म वो ब्रह्म क्या होगा ज्ञान आलोकम वो तो ब्रह्म होगा ज्ञान आलोकम ज्ञान आलोक वाला अपना स्वरूप ज्ञान ही है उसका ऐसा विज्ञानिक रसघनम इत्यर्थ है माने ज्ञान मात्र का पुंज है वो ज्ञान आलोकम समन्तत बने चारों तरफ से ज्ञानी ज्ञान है अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है विज्ञान एक रसघनम इत्यर्थ विज्ञान एक रस कई ठोस है और कुछ नहीं है कहा समन्तत बने समन्तात हर प्रकार से वो विज्ञान स्वरूप और कुछ नहीं मिलेगा सर्वतो है है है जैसे आकाश व्यापक व्यापक उस पर ज्ञान व्याप्त होकर के बैठा रूप में वो वो ऐसा ब्रह्म मन उसी को प्राप्त होता है निगृही मन ऐसे मन को बनाने के लिए साधन है जितने के साधन है उस स्थिति में पहुंचने के लिए साधन है साधन करना है यह कहा टीका पूर्वाध तो से तात्पर्य आहार पूर्वाधर्य बताते हैं मनसुप्त समाहत करते हैं वहाँ पर भाष्य में मनसा उसका ये लगाना चाहते हैं प्रचार भेद लीयते ही सुष्रोक्त ही अस्मा सर्वा अविद्याय बीजवासना भी सह तमोपम भविष्य बीज भाव वर्त आपत्ति देख क्या मनसा मन ऐसा हो जाता है बोलना है इसके लिए और लगाना चाहते हैं प्रचार भेद है किसका प्रचार भेद में ये टीका लगाना चाहता है प्रचार भेद किसका मनसा मन का प्रचार भेद है प्रचार भेद के ऊपर है मनसा सुसुप्त समातित जो मन है प्रचार भेद है सुसुप्त मन और समाहित मन में प्रचार भेद है प्रचारभेद जो प्रचार भेदे में ये टीका वहां जोड़ना चाहे वक्त देखिए कहना चाहिए कहा यस्मादि तस्माद उत्तरी संबंध है भाष्य जो यस्मात पंक्ति है तस्मादि के बाद तस्माद है उसके साथ संबंध होगा एक तदोह संबंध है या संबंध होता है तो यस्मात का संबंध होगा तस्मात के साथ आगे यस्मात से हेतु बताएंगे तस्मात से दार्ष्टान्ति घटाएंगे अविद्यादि इतिहादि शबे न जो अविद्यादि कहता है ग्राही ग्राहक अविद्या अविद्या पहले इसमें अविद्यादि प्रत्यय बीज बासना भी ये जो अविद्यादि शब्द है भाष्य के पंक्ति में उसका आदि से क्या लेना अस्मिता राग राहत है अविद्यादि भाष्य में पंक्ति उसका अर्थ राग द्वेश अभिनिवेश सबको अविद्या राय द्वेष अभिनवेश सब सब लेके गया हुआ है सबका संस्कार और सब, सब लेके जाता है सुसूप में एक सुसुप्ते मनसोपासना भी सह लय प्रकार करेंगे सुसुप्त में मन का लय होता है अविद्या में किंतु अकेला नहीं जाता सारे विषयों का संस्कार लेके जाता है जागृत स्वप्न में भोगे हुए जो विषय हैं, उसका संस्कार लेके जाता है फिर बनाना है उसने आगे सुसुप्ति से आने पर फिर बनाना है संस्कार है तभी तो बनाएगा संस्कार के कारण बनाएगा संस्कार लेके जाता है कहा तमोरूपम इत्यादि कहा तमो रूपम अभिशेषम भी जवाब अधेरा रूप जो अविद्या है ज्ञान ढकने वाला सबको ढकने वाला है तम अविद्या भी तम है ढकने वाली है तो उसको प्राप्त होता है सुसुप्त अवस्था में एक कहा आपत्त्यते यदि संबंध <clears throat> तमोरूपम अविशेष रूपम आपत्त्यते मिलीजा की क्रिया में संबंध करना एक तमो रूपम आपत्त्यते ऐसा होगा जाड्य रूपम अवस्थान्तर है तुल्य में तो विशेष मन में जो जाड्यपना है सुसुप्त में नहीं है जागृत में भी है स्वप्न में है सभी अवस्थाओं में है मन जड़ वाज्य बना रहेगा ही उसमें फिर सुसुप्त में ऐसे धर्म जाड, लेकर के बैठता है क्यों कहा अज्ञान से आवृत होकर जड़ता बन के बैठता जड़ बन के बैठता है क्यों कहा जागृत में मन जड़ है स्वप्न में भी जड़ है सुसुक्त में क्यों तो जड़ कहा यह संस्कार से ये। इसका आशंका होगी जाड्ञ रूपम अवस्थान करे भी तुल्या हो जाग्ञ स्वरूप तो अवस्थान्तर में जागृत स्वप्न में समान है मन जड़ है जाग्ञ धर्म है वहाँ समान होने पर इसलिए विशेषण लगाते हैं अविशेष भाव हम या विशेष हो जाता है विषय जो अपने को अलग मानता है जागृत स्वप्न में विशेष रहता है वह अविशेष हो जाता है विषय विषय भिन्न भिन्न नहीं हो पा रहे हो जाता अविशेष भाव हम आपत्त्य थे इत्यादि कहा टिप्पणी सात आठ जाज्ञ मान जड़वाक्य धर्म जड़ो धर्म तो उसमें है ही है तो अन्य अवस्था में भी तो सुशुद्ध में क्यों कहा ऐसा तमो तो तम तो से आवृत करके कहा तमो रूप क्यों कहा सात नंबर में कहते हैं तो आठ में अवस्थान में जागृत आदम अभी जागृत अवस्था में जड़े है मन जाड धर्म है तो सुशुद्ध में क्यों दिखाया तमो रूप क्यों कहा तब कहा कि विशेषण लगा दे अविशेष अविशेष भाव को जाता है जा, जागृता आदि में विशेष रहता है जड़ होने पर भी विषय से अलग हो जाता है वह एक हो जाता है ये भेद है ठीक है ये एवं आद्यम पादम व्याख्या या द्वितीय पाद चष्टे लिये ही सुषुते तत्व प्रथम पाद हो गया उसकी व्याख्या करके निगृहित न लिये द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं तप इत्यादि सब तब विवेक विज्ञान मन है विज्ञानपूर्वक अवस्था का मन है विवेक अविवेक पूर्व जाता है होश आवास में जाता है यहाँ बेहोशी में पहुंचा हुआ है यदि होश रहे तो सुश्रुति में जाएगा ही नहीं जागरूक स्वप्न में घूमेगा जिस दिन होश में रहेगा सुशुति होने नहीं उसको बेहोशी में लेना है और वा, वो सब आस में लीन हो रखा है साधना करते करते बढ़ते बढ़ते पहुंचा हुआ है या अनायासोशी में पहुंचा है विवेक विज्ञानपूर्वक इत्यादि कहा आगे की कारण पूर्व विभाग विजन फलितम आव पूर्व पूर्वा पूर्वार्ध विभाजन करते हैं पूर्वार्ध का विभाजन पूर्व विभाग करता है टिप्पण में उसका पूर्वार्धा प्रचार भेद है दोनों में सुसुक्ति में और निगृहत अवस्था में उसका व्यापार भेद सुसुप्त से समाय मनस इत्यादि तदे निर्भय ब्रह्म अर्थ महा तदे निर्भय ब्रह्म का अर्थ करता है यदा जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया निर्भय भाव में पहुंचा है ग्राह्य ग्राह भाव को त्याग दिया है मन ने उसे संस्कार भी नहीं है त्यागा हुआ है ग्राहत के था। मन में दो मल आ जाते थे अविद्या के कारण दो मल थे ग्राह्य ग्राह भाव में होता था इसे रहित हो गया जब वो आत्माभाव में पहुंचा तब ये बल से रहित हो गया वो मन ऐसी तथा परम अद्वयम ब्रम्भिवत समिति में वो परमात्मा ही रूपी हो जाता है ग्राह्य का भाव नहीं रहेगा उस काल में उसका संस्कार भी नहीं रहेगा यद्यपि सुश्रुति में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है मन में किंतु संस्कार है तो वह संस्कार भी नहीं है उसे रहित तो होता है वो तो पर्रम रूपी होता है इत्यादि का ठीक है समाहितम मनोग्राह्यम ग्राहकम यदि अविद्यातम याद मल समाहित जो मन मन का ग्राह्य विषय दो होते हैं मनोग्राह्यम ग्राहकम मन मन का विषय ग्राह्य और मन ग्राहक जो बनना है ये तो दोनों यदि अविद्यातम भवोध्वजम ऐसा जो दो मल हैं उसमें मन में वह तेर वर्जितम समाहित मन में वो दोनों घर बने रहे ग्राहक राह भाव अविद्या के काल अज्ञान काल में दो रूप दिखता है उसको ग्राह ग्राह भाव दिखता है बस आत्मज्ञान काल में नहीं नहीं नहीं। आत्म रूप उसमें वर्जितम यदा जब ऐसा होगा तदा तब क्या होगा निर्भय हो जाता है बोल रहा है संबंध ऐसा लगा देना कहा मनसो ब्रम निर्भय मन यदि भाव में पहुंच गया तो क्या होगा निर्भय हो जाएगा तई मन ही निर्भय हो जाता है उस काल में ब्रह्म से निर्भय हो जाता है तेतु अत शब्दे न सूचित इत में जो मन निर्भय होता है तो अतः अतः जो अत शब्द से हेतु सूचित कर दिया जाते हैं तीन निर्भयत्वे तत्र का अर्थ मन निर्भय हो जाने पर ये कहा और आगे इतिना प्रागुतिर इति कहा इति शब्द दिया है इति है इति से क्या पूर्वोक्त तो जो हेतु दिया है एक जगह लीन होता है एक जगह नहीं होता है इसको परामर्श करता है कहा ठीक ये द्वैत इत्यादि सब उसने कहा था भाष्य में द्वैत ग्रहण से भय निमित्त से अभाव क्यों उस काल में द्वैत ग्रहण का निमित्त द्वैत ग्रहण को होता था भय का निमित्त होता था द्वैत ग्रहण नहीं है उस काल में और ग्राख, ग्राख ग्राख का इसे भय निमित्त नहीं है कहा शांतम अभयम इत्यादि सब है यदि ब्रह्म अभयम उत्तम तसे अभय प्रमाण सूचय थी क्यों उपांत ब्रह्म होता है अभय होता है कहा था उसी में उसमें अभय होने में प्रमाण सूचित करते हैं प्रमाणम पांच की टिप्पणी श्रुतापत्ति श्रुतार्थापत्ति लेना है कहते हैं कैसा टिप्पणी में बोलते है नहीं वैद्य से सभय विदुषा श्रुतम अभय तो कहते थे विवेकी को कहा जो ब्रह्मज्ञान होगा अभय हो जाता है कहा है अगर वेद्य वस्तु सभय हो तो ये जानने वाला अभय कैसे होगा श्रुतापत्ति अभय सुनाई बड़ा है किस में जानने वाले में इसका मतलब अभ्य वस्तु है यह सुरतार्थापत्ति क्योंकि अर्थापत्ति दो प्रकार का है एक श्रुतार्थापत्ति एक, एक दृष्टार्थापत्ति मोटा तगड़ा देवदत्त होगा दिन में नहीं खाता है तो रात्रि भोजन की कल्पना दृष्टार्थापत्ति है वो दिखा गया रात्रि भोजन के बिना पीनत्व तो नहीं हो सकता मोटापा नहीं इसी मतलब रात्रि भोजन है पक्का है प्रमाण है इसी तरह का नहीं फिर भी प्रमाण से एक यही है अगर ब्रह्म होता तो उसे जानने वाला निर्भय कैसे होता अभय कैसे होता इसका वो है तभी जानने है। भी जानने वाला भयरहित हो रहा है यही टिप्पणी कार बोल रहे नहीं वैद्य से सवय ब्रह्म है विद्वान न विभूति आनंदो ब्रह्मो विद्वान न विभिदी कुतः नहीं पैतृपनिश ये भाई भयभीत नहीं बता बोला हुआ है अगर वेद्य पदार्थ है इसका जो ब्रह्म है वो हाँ, सभय हो भाई के सहीद हो तो बेदुशाह जो जानने वाला व्यक्ति होगा उसका श्रुतम अभयत्व न उपवधे जो सुना हुआ जो अभ्यो है ना न विभेदीपुत्र घटेगा नहीं और ये इसको घटाने के लिए वहां पर अभय दिखाना पड़ेगा मानना पड़ेगा ब्रह्म में अवय मानना पड़ेगा इस है ये कहा अच्छा ठीक है अभ्य यदि विद्वान इत्यादि भाषा में कहा था उसको <tinham> यदि विद्वान नभदी पुत्र जिसको जानने वाला विद्वान नहीं डरता है ठीक है बोलते हैं नानू यथोक्तम ब्रह्म प्रकाशित है न नवा, नवा प्रकाशित है पूर्वादिशंकर है तुम्हारा जो ब्रह्म प्रकाशित तो होता है कि नहीं होता है कोई प्रमाण का विषय बनता कि नहीं बनता वो ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं बनता है तो वस्तु नहीं है प्रमाण का विषय यदि बन गया तो द्वित हो जाएगा एक प्रमाण और एक ब्रह्म दो द्वित हो जाएगा क्या बोलोगे आप किसान का पूर्वादी माने वो एक पासा रज्जू बनाना चाहता है दोनों तरफ से रज्जू माने प्रकाशत बोलेंगे तभी फंस गए दो हो जाएंगे न प्रकाशित बोलेगे तो प्रमाण है कैसे जानोगे ये। आप नानो यथोत्तम ब्रह्म प्रकाशतः नवा प्रकाशते वो जो ब्रह्म प्रकाशित होती हो जो आपने ब्रह्म को बताया निर्भय बताया क्या क्या बताया हाँ। ज्ञानालोक बताया सब कुछ बताया वो ब्रह्म प्रकाशित होता है या नहीं होता है शंका उठाई यथोत्तम ब्रह्म प्रकाश है प्रकाशते चेत पूर्ववादी बोलते है यदि प्रकाशित होता है तो किसी प्रमाण से प्रकाशित होगा ऐसे तो प्रकाशित होगा नहीं घट है चक्षु के द्वारा प्रकाशित होगा वो प्रमाण से प्रकाशित होगा प्रकाश प्रकाश दे चेत उपाय अपेक्षाएं उसके लिए उपाय की अपेक्षा करनी होगी किस उपाय से प्रकाशित होना है कोई ना कोई प्रमाण चाहिए उसको उपाय अपेक्षा ब्रह्म को जानने के लिए उपाय की जिज्ञासा होने पर अद्वैत व्यात फिर एक उपाय होगा प्रमाण होगा और एक ब्रह्म दो हो गए फिर अद्वैत घटने वाला नहीं विरोध हो जाएगा न चे प्रकाशित है और प्रकाशित नहीं होता है किसी भी प्रमाण से तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा पुरुषार्थत्व सिद्धि पुरुषार्थत्व की असिद्धि होगी अब वस्तु तो जाने ही नहीं गया क्या पुरुषार्थ मिलेगा उससे तत्रह कहते नहीं तदेव कहा तदेव ज्ञान आलोकम उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे कोई जरूरत नहीं वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है ज्ञान रूपी आलोक है वो उसको प्रकाश करने के लिए कोई अन्य तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है एक अनका तदेव कहा तदेव ज्ञान आलोकम ज्ञानम आलोकः ज्ञान रूपी आलोक है प्रकाश है ज्ञानालोक ज्ञानम आलोकमें प्रकाश हो जैसे ज्ञान ही प्रकाश है जिसका वो ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाशित है उसको प्रकाश करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जो प्रमाण दिया जाता है जो भी ब्रह्म के लिए बोलते हैं वास्तव ब्रह्म के लिए नहीं है वो अविद्यावृत्ति के लिए है जो भी प्रमाण दिया जाता है वो अविद्या अविद्यावृत्ति के लिए प्रमाण है ब्रह्म के लिए प्रमाण है वो स्वयं प्रमाण को भी उसके बिना जाना नहीं चाहता प्रमाण की उपलब्धि बाद में होगी प्रमाण की सिद्धि भी जिसके होने पर होता है वह प्रमाण का क्या विषय बनेगा मैं प्रमाण देने वाला हूं इस प्रमाण से मैं इसको सिद्ध करूंगा ये जो सोचता है व्यक्ति वो मैं पहले होगा कि नहीं होगा मैं अपने चक्षु से घट को सिद्धि करूंगा घटाई करके बोलूंगा क्यों तो चक्षु प्रमाण बांधगा ये करके तो वो मैं पहले होगा उसके बाद चक्षु और किसे तो प्रमाण से पूर्वावस्था में जो वस्तु है वो प्रमाण का विषय नहीं बनता वो प्रमाण का भी प्रकाशक है प्रमाण प्रमेय सबका प्रकाशक होता है तो उसको प्रकाश करने वाला तो कोई है ही नहीं ऐसा नहीं प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो ज्ञान स्वरूप है एका तदेव ज्ञान आलोक प्रकाश हो जिससे ज्ञान प्रकाश जिसका प्रमुख तद ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान आलोकम ब्रह्म ज्ञान ज्ञान आलोक वाला है उसके लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है विज्ञान एक अगर सर नज्ञान स्वरूप है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसको प्रकाशने के लिए कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है उपाय जो बताते हैं साधना क्या है ये तो मन की शुद्धि के लिए अविद्या हटाने के लिए साधन सब उसके लिए साधन जो भी उसके लिए आत्मा प्राप्ति के लिए समन्तः मान समाप्त न्यापक इत्यादि है वो ज्ञानालोक कहा ठीक है तस् ब्रह्मत्व सिद्ध है परिचिनत्व वो वही जो ज्ञानालोक वाला है उस ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए क्या करते हैं परिचन्नत्व के व्यवस्थे करते परिचन्न समन्तता कहा व्यापक है वो आकाश के समान है व्यापक है परिचिन वस्तु नहीं ये कहा अच्छा, प्रकृतम एवं ब्रह्म प्रकारांतरूप ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसको अन्य प्रकार से उसी का निरूपण करते है कहा में ब्रह्म प्रकार छह सात की टिप्पणी समाहित मनो अवस्था समाहित मन के अवस्थित अवस्था है कोई है उसके प्रकारातरण प्रकारांतर विवत्स्वरूपयो ज्ञानी के स्वरूप रूप से ज्ञानी विज्ञान स्वरूप रूप से या प्रकाश करेंगे एक कारि का है अजम अनेत्रप्नम अनामकम अ सकृत विभात सर्वज्ञ लोपचार अनिद्रम अजम्रस्वप्नम अनामत सकद विभात सर्वज्ञ लोपचार कथम है कहते हैं न विद्य जन्म यजन्म वो ब्रह्म अजन्म है उत्पन्न नहीं होता जो तो उत्पत्तिशील है ब्रह्म नहीं है और अनिद्रम निद्रा रहित है निद्रा माने आगम प्रकरण में बता दिया था अन्यथा था सुप्रो स्वप्नों निद्रा तत्व अजानत तत्व को न जानना पर न जानने पर ज्ञान को निद्रा का यहाँ के निद्रा ऐसी निद्रा है निद्रा तत्व अजानत विपर्या से तयक्षण तुरियम पदमस्वी आगम प्रकरण कार्य का मुको जाए यहाँ का स्वप्न और निद्रा की कुछ अलग है यहाँ के स्वप्न निद्रा अन्यत्र के जैसे स्वप्न और निद्रा नहीं यहां स्वप्न माने अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं जागृत स्वप्न का अन्यथा ग्रहण होता है ये स्वप्न है क्यों और निद्रा तत्व तो मजानता जो तत्व को न जानना है वो निद्रा यादि जो होते हैं वो कारण को करे निद्रा कार्य को कहते स्वप्न दो ही तो पदार्थ है कार्य कारण है कारण निद्रा है तत्व नहीं ज्ञान होता है आपका तत्व ज्ञान नहीं होता अज्ञान है कारण से निर्दाज्ञान वो निद्रा है और जो कार्य में है वो स्वप्न है अन्यथा गृहता जिस अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता वो शोपना है वो स्वप्न है जागरण स्वप्न दोनों स्वप्न है यहां के स्वप्न और निद्रा ऐसी है और जब तत्व का ज्ञान नहीं है अज्ञान है वो काम निद्रा है अज्ञान अवस्था निद्रा है अजम तो अन्य वो आत्म ब्रह्म कैसा अजन्मा है और क्या अज्ञान रहित है अनिद्र का था अज्ञान निद्रा मानी अज्ञान अज्ञान रहित है अज्ञान नहीं वहां जैसे सूर्य में कभी भी अधेरा नहीं हो सकता उसी प्रकार वो ज्ञान के पुंज जो प्रकाश रूप ब्रम्ह ज्ञान रूपी प्रकाश रूप ब्रम्ह ज्ञान रूप्त उसमें अज्ञान नहीं हो सकता अनिद्रम अस्वप्नम अथा ग्रहण भी नहीं वहा जागृत स्वप्न भी नहीं वहां अन्यथा ग्रहण यही है जागरूक स्वप्न होते हैं यह भी नहीं वहां अनथाग्रहण अनामकम औरपकम वह नाम भी नहीं रूप आकृति भी नहीं है वो ब्रह्म कैसा है किसी नाम से बोला जाता है उसको देवता तो नाम भी नहीं और उसकी आकृति भी कितने फूट का होता है ब्रह्म कितने चौड़ा होता है कितना लंबा नहीं कोई आकृति भी अनामकम और नाम रूप में रहता है कोई नाम नहीं कोई रूप तो नहीं तो प्रकाश नहीं कर है यदि अनुविदितम नाम के लिए बाणी चाहिए ना यद वाचा अनुविध्यता हूँ ऐसा कहा हुआ यह न बाग अभिविद्यते ऐसा है तो वाणी का विषय बनना नहीं है नाम नहीं है रूप आकृति भी नहीं है ऐसा ब्रह्म है सकृत विभातम वो क्या है प्रकाश स्वरूप ही है वो।, वो कभी अज्ञान होना कभी ज्ञान होना दो होना होने सकता उत्पत्ति बिनाशील ज्ञान नहीं एक ही विज्ञान स्वरूप है सकृत विभात ऐसा नित्य प्रकाश रूप है वो सर्वज्ञम असर्वज्ञ है नोपचार कथन चढ़ा कहते हैं उसमें कोई कर्तव्य नहीं है उसके लिए कोई साधन आदि के कर्तव्य कुछ भी नहीं होता उपचार न कथन चढ़ा उपचार माना कर्तव्य नास्ती उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता अथवा जो विद्वान वहां पहुंच गया हो उस भाव में हो ब्रह्मरूप हो गया हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है अगर वहां नहीं पहुंचा है तो तो तब तो कर्तव्य है, है। किस प्रकार का वहां कर्तव्य नहीं होता ये बोला ना कुछ समाधि लगाना है ना कुछ करना है जो कुछ करना पहले कर चुका है अब कुछ नहीं करना है। कोई कर्तव्य नहीं रहता <coughs> है कहते हैं नस्में निरुपाधिक ब्रह्मणी ज्ञाते कर्तव्य शेष से संबोधित जो निरुपाधिक ब्रह्म जो ज्ञात हो जाएगा उस काल में कर्तव्य शेष नहीं रहता कर्तव्य शेष तो पहले था उसको ज्ञान होने से पहले था अज्ञान तो हटाने के लिए कर्तव्य थे सारे अज्ञान के निवृत्ति के लिए कर्तव्य थे किन्तु वहां पहुंचने के बाद कोई कर्तव्य नहीं पहाड़ चढ़ रहा था व्यक्ति चढ़ते चढ़ते शिखर में पहुंच गया अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है अब चलना बंद कर देगा वो पहुंच गया गंतव्य स्थान में पहुंचने के बाद क्रिया समाप्त हो जाती है गंतव्य पूरा हो जाता है नहीं तो तस्वीर निरुपाधिक्हणी ज्ञात है वो निरुपाधिक ब्रह्म यदि ज्ञात हो जाए को उस स्थिति में ज्ञान होने पर कर्तव्य विशेष न संभव होती कर्तविशेष उसमें संभव नहीं होता ये कहा अच्छा न इत्यादि सब उसे कहा अच्छा नोपचार कथम जन्म इत्यादि अजत्व उपवाद अजब तो जो कहा ना है का? अज, अजन्म है कार्य का अजम कहा था अजम के सिद्ध करते हैं जन्म निवित भावात् अभ्यंतरम अजम ए बात जन्म का निमित्त नहीं है उसको कोई माता पिता नहीं है कोई भी नहीं कोई निमित्त नहीं है जिससे पैदा हो उपादान कारण नहीं है उसका कोई उपादान कारण उपादान कारण होता तो जन्म होता उसका उपादान कारण जन्म, जन्म निमित्त अभाव सभा अभ्यंतर वो बाहर भीतर सर्वत्र है व्यापक है वहां बाहर भीतर भाव नहीं होता है सर्वत्र व्यापक है वह अजन्मा इसलिए अजन्मा है जन्म का निमित्त अनु अजन्मा है जो जन्म का निमित्त वाला होता है परिचिन्न होता है और जन्म का निमित्त वाला जो नहीं है वो अवरिछन्न होता है सब सबाइया अभ्यंतरम इसलिए बाहर भीतर सर्वत्र है अविद्यामित्तम ही जन्म है देखो जन्म का निमित्त अविद्या अविद्या के कारण जन्म होता है अज्ञान के का कारण वह अज्ञान नहीं है उस आत्मा में इसलिए जन्म नहीं होता उसका अविद्यामित्तम ही जन्म अविद्या जब तक है तब तक जन्म होता है रज्जू का जन्म होता है अविद्या से क्या है सर्व रूप जन्म होता है अविद्या जाने के बाद जन्म नहीं होगा रज्जु सर्पवल एक कहा देखो अविद्या से निमित से जन्म होता है जैसे रज्जु सर्प रूप में जन्म पैदा हो जाती है रज्जु वही लंबा उतने लंबा पैदा होना है उतना मोटा पैदा होना है जितने मोटे मोटी रसी है जितनी लंबी रसी है उतने लंबा पदार्थ पैदा होता है तो जन्म हुआ है अविद्यामे तक है अज्ञान रज्जु के अज्ञान से पैदा हो गया सर्प अविद्या निवे जन्म होता है रज्व सर्पवपत जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है अविद्या से ठीक इसी प्रकार यदि अबोचाम हम पहले कह चुके हैं इसके जो जन्म होगा अज्ञान से जन्म होता है जैसे रज्जु के अज्ञान से जन्म होता है सर पता सात्या निरुद्ध वो जो अविद्या निरुद्ध हो गई समाप्त तो हो गई है आत्मा ही सत्य है जब ए, करके जब निश्चय करके बैठा है तो आत्मसत्य का अनुभोध साक्षात्कार जब हुआ शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात तो निरुद्ध हो गई तो इसलिए अतो अजाम अजम अतएव अनिद्रम जन्म नहीं है इसलिए अनिद्रा है जन्म नहीं है तो उसका कारण नहीं है अनिद्र है अज्ञान रहित है जन्म वाले को कारण होता है अज्ञान होता है जन्म नहीं है इसका मतलब कारण नहीं है कारण होता तो जन्म होता जन्म नहीं हो रहा है मतलब कारण नहीं है उसका इसलिए अनिद्रम कहा अनिद्र कह था कारण अविद्या अविद्या रहता है वो कहा दो नंबर की टिप्पण अनिद्रम तत्व ज्ञान रहितम तत्व अज्ञान रहितम तत्व तत्व का अज्ञान से रहित है वो तत्व का अज्ञान नहीं हुआ। उस ब्रह्म में तत्व का अज्ञान तत्व का ज्ञान है तत्व अज्ञान तत्व का अज्ञान से रहित है तत्व के अज्ञान को कहते हैं निद्रा निद्रा तत्व अजान बोल के आए हैं तत्व के अज्ञान को कहते हैं निद्रा वो निद्रा रहित है समय हो गया ओम भद्रम करणे भी मक्रमी पश्ये महाजरा स्थिर स्तनोशे मेरे वैक